स्मृति स्मृतिपुराल करुणा नमा भगवत् श्यम ष्य वंदे भगव गुराने मूर्तिभागिने वोमवहाय दक्षिण की ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र अध्याय चतुर्थपाद में सहकार्यंतराधिकरण ने पूर्व पक्ष जो अभिप्राय व्यक्त किया पांडित्य और बाल्य और मौन को लेकर तो श्रवण मनन निधिध्यासन को यहाँ पांडित्य बाल्य मौन शब्द से लिया इसमें पूर्व पक्ष का अभिप्राय ये था कि मौन आदि में विधि नहीं है श्रवण आदि श्रवण और मनन तक विधि है उसके आगे विधि नहीं है ऐसे सिद्धांधी ने कहा कि ये सहकार्य अंतर साधन यानी ये सहकारी साधन में जैसा दर्शक उन्णमासादि में अंग कार्यों में विधान होता है ठीक उसी प्रकार यहां भी विधान ही मानना पड़ेगा तो जिस पक्ष में वेद दर्शन का प्राबल्य नहीं है वहाँ विधान न मानने पर भी चलेगा किंतु सामान्य दृष्टि से ये विधान स्वीकार करना ही होगा ऐसा सिद्धांत ने कहा अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन जो वेदांत के प्रमुख साधन है साक्षात साधन में संबंध करता है इनको विधि मानकर के अनुष्ठान करना चाहिए सभी मुक्त के लिए ये करना है इस प्रकार विचार हुआ था इसका सिद्धांत भाष्य सैतालीस श्लोक सूत्र का हो गया इसके प्रकटार्थ विवरण में इस पक्ष को लेकर के ये जो इसमें जो पूर्व पक्ष है विधि मानने न मानने में जो पूर्व पक्ष है ये भी कुछ प्राचीन पक्ष रहे होंगे क्योंकि सूत्रकार ने सूत्र बनाया तो उनके मन में कोई पूर्व पक्ष रहाई होगा उसी के उत्तर के रूप में सूत्र बनाया इसलिए ये प्राचीन तो संबंध करता है और बाद में वाचस्पति मिश्रा आदि उनके परंपरा में मानने वाले भी इस प्रकार के विचार रखते हैं इसी पर प्रगड़ कुछ कहना चाहते हैं पहले यहाँ विधि वाक्य को लेकर के कि किस प्रकार की विधि माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए ये कहना चाहते हैं प्रगड़ सुवरण पिछले पृष्ठ में ग्यारहवा पृष्ठ में उनसे कहा है अंतिम पंक्ति में प्रगड़ा के अंतिम पंक्ति की का दी प्रकरण संन्यास धर्म से श्रवणा अतः साक्षात्कार साधनाया अपूर्वत्विधिरेवा अपूर्व यह अलग अलग प्रकार की विधि होती है मीमांसा के अनुसार विधि वैसे तीन प्रकार के मुख्य मानते हैं अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्या उसका लक्षण जो वार्तिक है कुमार भट्ट का वार्तिक आगे देंगे तो अपूर्व विधि का अर्थ ये अवश्य कर्तव्य होता है पूर्व में विधान नहीं किया अनुवाद नहीं है पहले प्राप्त है ऐसा नहीं जिस कार्य को विधान किया है उसका कर्तव्य ही मानना चाहिए ऐसी स्थिति में अपूर्व विधि काम करता है और कर्मकांड में तो यदि काम्य कर्म है तो वो स्वेच्छा से कर्तव्य होता है अन्यत्र तो नित्य कर्मादि में तो कर्तव्य होता ही इसलिए अपूर्वत्वा तद विधि अपूर्व ऐसा कहा प्रगड़ा प्रकार के अभिप्राय में कि सन्यास का जो साक्षात्कार साधन है साक्षात्कार का साधन को अपूर्व मानना ही पड़ेगा कि तो साक्षात्कार का साधन आप अप अपूर्व नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे इसलिए इसको अपूर्व विधि मुख्य विधि में मानना चाहिए ऐसा पक्ष रखा अधिकारी विशेष प्रति तो ज्ञाभ्यास विधे अपूर्व विधिव नियम विधि भविष्य दिखा तो सामान्य रूप से तो ये अपूर्व विधि होगी श्रोतव्य नंदव्यस्तव्य इत्यादि के समान यहां भी पांडित्य बाल्य और मौन शब्द से कहा गया यह अपूर्व विधि किंतु तो अधिकारी विशेष कोई है जिनको न्यानाभ्यास की आवश्यकता नहीं जो पहले से सिद्ध है तो अधिकारी विशेषम प्रति तो ज्ञानाभ्यास विधे है अपूर्व विधिभावे भी ज्ञानाभ्यास विधि अपूर्व विधि न मानने की स्थिति में भी तो विशेष अधिकारी है उनके विशेष प्राप्ति है इसके कारण न्यानाभ्यास की आवश्यकता नहीं तो उनको अपूर्व विधि ना मानने पर, उनका तो नियम विधि भविष्य ही क्या उनके लिए तो नियम विधि होती है नियम विधि का अर्थ है तो अत्यंत अप्राप्त विषय का विधि है अपूर्व विधि है और पक्ष में प्राप्त विधि है इसको नियम विधि कर ऐसा नियम विधि में हो जा उनका भी उसी में भी विधि मानना पड़ेगा इस पक्ष को लेकर के यहां पक्षेण इत्यादि सूत्रकार ने कहा जिसको लेके भाष्यकार ने भी विस्तार किया अत्यंत प्राप्त विषयों हो विधि अपूर्व विधि इसका लक्षण देते हैं कि अपूर्व विधि का अर्थ क्या है कि पूर्व में प्राप्त नहीं प्राप्त है अत्यंत अप्राप्त विषय विधि है वो अपूर्व विधि होता है तो वेद ने कहा और वेद से इधर किसी से प्राप्त नहीं हो तो अपूर्व विधि हो यथा सोमेन यजेद इत्यादि सोमे तो ने येजेदा ये जो वाक्य आया है या पूर्व विधि है सोम सोमया करने के लिए का सोम लता से प्राप्त जो रस है सोमरस उसके द्वारा एजन करना चाहिए यहां सोमया का नाम भी विधान हो गया और उसके साथ सोमरस का जो साधन सामग्री है उसका भी विधान है। अब नियम विधि क्या है कि पक्ष प्राप्त अन्यतर निवृत्ति निवृत्ति ना अंतरीय पक्ष प्राप्त अन्यतर नियमा नियम प्राप्त हो नियम विधि ये नियम विधि में अन्यतर प्राप्त रहता है ये पक्ष प्राप्त अन्यतर निवृत्ति अन्यतर एक दो प्राप्त हो गया तो एक को निवृत्त करके दूसरे को कहा जाता है तो साथ साथ करना प्राप्त होता है ऐसी स्थिति में एक की निवृत्ति करते हैं और दूसरे को प्राप्त कराते हैं उसका नाम है नियम विधि तो पक्ष प्राप्त अन्य दर निवृत्ति अनदरीय का पक्ष प्राप्त अन्य दर नियामक प्राप्त, एक में से दो में से एक को निवारण किया और दूसरे को प्राप्त कराया उसको कराना ही है वो करना ही है ऐसा काम ये नियम विधि होते यथा यजेद यदि प्रदान विधेय पक्षे साधनांदर प्राप्त हो ब्रीहिभि इत्यादि नियम विधान जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ करना चाहिए यजेदा ऐसा अपूर्व विधि प्राप्त हो गई अपूर्व विधि के बाद में उस यजन में क्या क्या प्रदान करना चाहिए क्या क्या हवन करना चाहिए ऐसा विचार आने पर साधनांदर अनेक प्रकार के साधन प्राप्त होते जैसे ब्रीही भी है घी भी, भी है दूध भी है दही भी है बहुत सारे साधन प्राप्त होते तो अब साधना अंदर की प्राप्ति भी उधर साथ में है यज्ञ करने के लिए कहा तो यज्ञ में जो जो करना चाहिए सब साधन वहां प्राप्त होता है सब उपस्थित होते सभी तब उस स्थिति में वहां नियम कहा जाता है वहां क्या कहते हैं ब्रीही भीर इत्यादि नियम विधा तो व्रीहीजेता ऐसा वहां नियम आता है यद्यपि अन्य सामग्री भी आपको प्राप्त है तो भी आप व्रीही से ही इसमें यजन करें तो उस यज्ञ में व्रीही छोड़ करके अन्य साधन की निवृत्ति और व्रीही की प्राप्ति यह नियम विधि कराता ऐसे जहां आते हैं वो नियम होते हैं जैसा हम सामान्य नियम ने बोलते हैं वो नियम नहीं आए ये अन्यतर पक्ष, पक्ष प्राप्त होने पर एक का निवारण करके एक को रखा जाए अब दूसरा जो है तीसरा ये होते हैं परिसंख्या भी अविशेष प्राप्त हो पर प्रतिषेध फलो अन्यतर अनुवाता परिसंख्या परिसंख्या की व्याख्या अविशेष रूप से यानी सामान्य रूप से बहुत कुछ प्राप्त हो गया तो परप्रतिषेध फल अन्य दर अनुआ था अब बहुत कुछ जो प्राप्त हो गया उनमें से किसी को चुन करके बताता नियम विधि में परिसंख्या विधि में अंदर है नियम विधि में तो आपके पास दो तीन प्राप्त है और वो सभी उसमें प्रयुक्त होने वाले जो भी होता है अन्य भी होता है सब प्रयुक्त होने वाले हैं लेकिन परिसंख्या में क्या है यह सामान्य से प्राप्त होता अविशेष प्राप्त होता इसमें कोई निश्चित नहीं हो पाता कि कौन सा करना कौन सा नहीं करना अविशेष में सब कुछ प्राप्त है उनमें से पर का कुछ का प्रतिषेध करके कुछ को रखा जाता ये दोनों में अंदर इतना ही है दोनों में से एक प्राप्त होने से पर एक को रखा जाता है और यहां जो है अविशेष रूप से कुछ भी खा सकता है ऐसा प्राप्त हो गया तो ये ये खाना चाहिए बाकी नहीं खाना चाहिए ऐसे परिसंख्या करके करके अब वो कैसा प्राप्त होता है कि जैसे यथा रागत अविशेष भक्षणे प्राप्ति अपने स्वेच्छा से आप कुछ भी भक्षण कर सकते हैं ऐसा प्राप्त है जो आपके मन में आया जो आपकी इच्छा के अनुसार है उसको आप भक्षण कर सकते हैं ऐसा प्राप्त हो गया सब कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते इतने इतने को खाना चाहिए अन्य को नहीं खाना चाहिए ऐसा तो ये परिसंख्या करके करते हैं किसी का नाम परिसंख्या विधि है ये तीसरे प्रकार की विधि है ये तीन विधियों में कोई भी विधि यहां प्राप्त हो जाएगी यथाक्रम अभी यहां इन्होंने अपूर्व विधि को माना और एक पक्ष में नियम विधि को माना इसके लिए परिसंख्या विधि के लिए उदाहरण है पंच पंज, पंज नघा इत्यादि कहा गया पंच पंज, पंज नघा ये श्लोक जो है ये रामायण में आया है रामजी जब वनवास में जा रहे थे तो वन में वैसे चावल आटा आदि तो मिलता नहीं गांव जंगल में है बारह साल गांव वन में रहना तो क्या करेंगे वो खाना पीने की वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो जब वनवास जा रहे थे तब बारी का ये वचन है बाली ये बताता है किश्किा कांड में बाली राम जी को कहता है देखिए राम जी जब आप वन में जाएंगे तो आपको मांस खाना पड़ेगा जो और कोई खाना नहीं मिलेगा वहां बाकी का खाना मिलेगा और आ, केवल कंदमूल कहीं कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा अब वो कौन सा कंद कहाँ खा सकता है ये भी तो जानकारी चाहिए और कंद मूल कब कर, तक रहे इसीलिए अब वन में जाएगा तो मांसाहार करना पड़ेगा तो ये मांसाहार में कौन सा कौन सा खरना है ऐसा करके वो पांच का नाम बताता कि जब आपको मांस खाने की स्थिति आ गया ऐसा नहीं कि मांस खाना ही चाहिए ऐसा नहीं बोला वो परिसंख्या में ये है ऐसे मांस खाने की स्थिति आ गई समझो क्या और कुछ खाना नहीं मिल रहा है कई दिन तक खाना ही नहीं मिला तो आपने जीवन रक्षा के लिए तो मांस खाना पड़ेगा तो अब खाना है तो इन पांचों को खाना है पांच से अतिरिक्त को नहीं खाना ऐसा है इस श्लोक को लेकर के बहुत लोग उदाहरण करते हैं लेकिन है, राम ये रामायण में है और राम जी का ये उपदेश है और मीमांसकों ने ये कई जगह इसका उदाहरण दिया ये उदाहरण देके यहां भी वही उदाहरण देते हैं परिसंख्या विधि के लिए उदाहरण दिया अर्थसंग्रह में भी उदाहरण दिया कौम में भी उदाहरण दिया यहां हमने देखा यही उदाहरण दिया मीमांसा परिभाषा में भी दिया और ये श्लोक रामायण में मिलता है कि कांड में मिलता है तो उसमें ये पांच जो खाने के लिए कहा इसका अर्थ है कि आपको तो खाने खाने की परिस्थिति आ गई मांस खाने की परिस्थिति आ गई तो बाकी को नहीं खाना ये पांचों को खाना पांच पांच नख वाले मतलब पांच न नख जिसके हैं ऐसे पांच का नाम उन्होंने गिनाया इनको खा सकते हैं ऐसा खाना तो अब उसमें क्या है कि यहां राग सबको खाना प्राप्त था कुछ भी पकड़ करके खा सकते ऐसा प्राप्त था कर सकते थे लेकिन उसमें से पांच को परिसंख्यान किया तो वो परिसंख्ञान नियम नहीं है तो नियम है वो परिसंख्ञान में अंदर है नियम तो तब होता तो पांच को खाना ही चाहिए ऐसा हो जाता यहां ऐसा नहीं है कि खाने की स्थिति आ गई आपको आवतकाल आ गया ऐसा खाना पड़ा तब इसको खाना और नियम विधि में वो तो नियम से करना ही है जब आप हवन करेंगे तो वो करना पड़ेगा ई से करना पड़ेगा वो अंदर हो जाता है परिसंख्या में वो मैंने जोर नहीं रहता जब आप करना चाहते तभी यदि अन्य भक्षण से आपका काम चलेगा तो ठीक है ये पाँव को तो खाने की आवश्यकता नहीं सिर्फ खाने की स्थिति आ गई तब खाना चाहिए इसलिए रामजी तो क्षत्रिय थे तो सूर्यवंशी क्षत्रिय क्षत्रिय को मांस खाने का विधान है मांस भी खा सकते सूर्या भी पी सकते कोई पीते कोई नहीं पीते लेकिन वो खा सकते कर सकते इसी से ये पता चलता है महाभारत में तो बहुत मिलता उदा है उदाहरण हाँ कुछ लोग जो है ऐसा कहते हैं राम जी और कृष्ण जी सब नहीं खाते थे ऐसे ऐसे बोलते हैं अब वो ठीक है उनको भगवान की दृष्टि से नहीं बोलते नहीं खाते थे ऐसा नहीं है लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता उन्होंने नहीं खाया ऐसा नहीं मिलता उल्टा खाया ऐसा मिलता तो क्षत्रिय होने के कारण का खा सकते ब्राह्मणों के निषेध है तो ये लक्षण ये तीनों नियम विधि अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्या विधि का लक्षण दिया ये प्रसिद्ध श्लोक है विधि अत्यंतम अप्राप्त हो नियम पाक्षिकी सदी तन्यत्र प्राप्त हो परिसंघेदी कृत्य दे ये कुमार भट्ट का श्लोक वार्तिक में है ये वार्तिक श्लोक ये इलेक्शन दिया उन्होंने जो विधि अत्यंत अप्राप्त अत्यंत अप्राप्त की स्थिति में अपूर्व विधि होती है और पाक्षिक प्राप्त में नियम विधि होती है अब जब बताया और तत्र से अन्य प्राप्त मैंने सर्वत्र प्राप्त होने पर उसमें परिसंज्ञा विधि करते इस प्रकार के तीन प्रकार की विधि है इसके अंदर अंतर्गत और भी विधि है विनियोग विधि है प्रयोग विधि है आदि आदि अन्य विधि भी है अंग विधि है बहुत सारे विधियां हैं लेकिन इनको तीन में ऐसा मुख्य विधि मंत्र के अंदर जो विधान आया है उसको लेकर के माना अब इधर अब वाचस्पति मिश्रा जी के अभिप्राय को लेकर के कुछ वक्तव्य देना चाहते हैं प्रगड़ा सुवरण का हाँ। वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि ये जो श्रवणादि जो है ना ये विधान विधि नहीं है ऐसा माना ने उसके लिए कहते हैं मंडल पृष्ठसेवी सूत्र भाष्यार्थ अनभिज्ञ समन्वय सूत्रे श्रवणाधि विधि निराचचक्ष एकदम कड़े शब्दों में कहते हैं ये जो है ना ये जो राजस्वी मिश्र जी है ये मंडन पृष्ठ से भी है तो मतलब मंडल मिश्र के अनुसरण करने वाले उनके अनुसरण करते हुए सूत्र भाष्य भाष्यार्थ अनभित ये थोड़ा मतलब वो राजस्वी जी इतने बड़े पंडित है सूत्र भाष्य का अर्थ को नहीं जाना है ये कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तो भाष्यकार ने स्पष्ट कहा अधिकरण तो उसी के लिए ही है तो ऐसा जानते हुए भी उन्होंने उसका निराकरण या तो विधि को लेकर के ही अधिकरण बना हुआ इसलिए शायद उन्होंने कहा सूत्र भाष्य को सूत्र भाष्य का अर्थ को नहीं जानते हुए और समन्वय सूत्र श्रवणादि विधि निराच सक समन्वय सूत्र में चतुर्थ सूत्र में श्रवणादि विधि को निराकरण किया उन्होंने बहुत लंबी चर्चा है वहां करके उन्होंने बोला कि ये श्रवणादि विधि नहीं है ऐसा कहा श्रवण मनिध्यासन मंत्र विध्यासन विधि नहीं है ऐसा कहा वो कर्मकांड की दृष्टि से ऐसा था। किंतु अत्र विधि पूरी चक्र अब जब चतुर्थ सूत्र से यहाँ आए यहाँ आ गया तो देखा तो यहाँ तो विधि कह अब ये क्या करेंगे तो उन्होंने फिर यहाँ तो विधि को मान करके चले मतलब विधि को आगे करके यहाँ व्याख्या की तो चतुर्थ सूत्र में तो विधि का निराकरण किया इस प्रकार उनके पूर्वापर व्याख्यान में विरोध है कहते बता अब से पांडित्य ओ क्या पांडित्य है देखिए बहुत बड़ा पंडित है तो वहां तो ऐसा कहा और यहाँ आया तो कोई रास्ता नहीं साथ साथ ये विधि कोई कह रहा है तो उधर बदल करके कहा बोले कि ऐसा क्यों किया होगा इसलिए मैंने पहले भी कहा ना ये ब्रह्मसूत्र का केवल चार सूत्र करने से कुछ नहीं होता चार सूत्र करने पर आ, ऐसा तो हमारे पूर्व प्रमाण में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है कि आप चार सूत्र ही ब्रह्मसूत्र का पढ़े ऐसा प्राप्त नहीं होता किंतु आचार्यों ने उसका अनुसरण किया चार सूत्र में सारा सिद्धांत आ गया वो वेदांत का एक प्रकार से प्रतिपादन हो गया इत्यादि करके वो मान लिया लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि आपको चार सूत्र करना चाहिए और पंचपाधिका में अब पंचपाधिका तो पूरी हमको मिली ही नहीं जितना मिला है उसी में ये पांच पाद है उससे अतिरिक्त नहीं है अब उसको मान करके शायद चार सूत्र में रुके हो जो भी है अब चार सूत्र में रुकने से ये सारे समस्या है वो सारे विषय आप नहीं जान पाएंगे तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा श्रवणादि नाम से आश्रम धर्मत्व ये श्रवणादि जो है ना संन्यासम का धर्म है।, है, का ऐसा है।, है, है ऐसा दिखता है कहोल प्रश्न के अनुसार ऐसा दिखता है वैराग्य होने के बाद में वृक्षाचरण करता है उसके बाद श्रवण्या ऐसा दिखता है तो संयास आश्रम के संबंध में होने से और तद विधि तो श्रवणाधि विधि का निराकरण करते हुए वाचस्पति मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं संन्यासम द्वेशी बोलते ये संन्यास आश्रम से द्वेष करता है जो गृहस्थ आश्रम ही थे इसीलिए उन्होंने संन्यास आश्रम को द्वेष किया और संन्यास आश्रम की विधि मानना है तो शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो इस पर जोर दिया नहीं और संयास आश्रम धर्म होने के कारण वो तद विधि को निराकरण करते हुए संन्यास आश्रम का ही द्वेश कर दिया विधि अभावे शब्देन साधन चतुष्ट संबन्न अधिकारी च अनुपन्न यदि विधि ना मान लिया जाए तब तो अधिज्ञासा में जो, जो अधब्द आया उसके द्वारा साधन चतुष्टय संबन्न अधिकारी के लिए सूत्र बनाना असंभव होता इसलिए संन्यास विधि को मानना पड़ेगा साधना चतुर्थ संपत्ति को भी मानना पड़ेगा और श्रवण मन निध्यास नदी को विधि मानना पड़ेगा जो अभी इस अधिकरण में आपको तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है ऐसा कहा तस्मात वाचस्पति प्रलापम उपेक्षा इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वाचस्पति मिश्रा जी के जो प्रलाप है चतुर्थ सूत्र में जो विधि नहीं मानना चाहिए करके जो प्रलाप है उसको छोड़ करके यावत साक्षात्कार इस पर जोर देते हैं कि जब तक साक्षात्कार नहीं होगा श्रवणादि विधि दो अनुष्ठेयम श्रवणादि को विधि मान करके अनुष्ठान करते रहना चाहिए ऐसा नहीं उन्होंने कहा विधि नहीं मानना चाहिए चाहे तो करो ना ही करो ऐसा नहीं करना चाहिए वो तो सन्यासी नहीं थे वो तो ग्रस्त थे इसके कारण उन्होंने ऐसा कहा अब वो क्यों कहा वो वो जाने लेकिन अब ये प्रदास वर्णकार कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें चस्पति मिश्र के पक्ष का उपेक्षा करके यावत साक्षात्कार श्रवण आदि को विधि मान करके नियम से अनुष्ठान करते रहना चाहिए तब आपके आपके भला होगा नहीं तो होने वाला नहीं इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए करके ऐसा एक पक्ष दिया है वाचस्पति के संबंध में कहा अब ये बाचस्पति मिश्र की व्याख्या करने वाले कल्पत रुकार आदि हैं उनका बचाव करते अब वो बड़े विद्वान हैं उनके अनुसार व्याख्या करते तो बचाव करने के लिए उन्होंने कुछ इसमें इनके पक्ष को जो उन्होंने निराकरण किया तो बड़े शब्दों में निराकरण कर रहे हैं बाजू सिद्धेश्वरी जी ठीक नहीं कहा अहो पांडित्य विचारी करके आक्षेप भी किया तब जो है वहां यहां नीचे टिप्पणीकार लिखते हैं तो बाजू सिद्धेश्वरी जी इतने बड़े विद्वान हैं उनको थोड़ा सा बचाव करना चाहिए तो उसके लिखते हैं अत्र विधित्व अर्थवाद सेवा प्रशंसा द्वारा साधने प्रवृत्ति अतिशय करत्व यहाँ जो विधित्व माना अब बुद्धिमान तो सभी है विद्वान है तो कहीं भी थोड़ा घुमाना थो है तो घुमा बोले कि यहाँ जो उन्होंने विधि का निराकरण किया ना राजस्व मिश्र ने जो प्रवनादी का विधि का निराकरण किया उसका अर्थ ऐसा समझना पड़ेगा की अत्र विधित्व अर्थवादस्तवा तर्थवाद मान करके उसका ही प्रशंसा द्वारा साधने प्रवृत्ति अतिशय कर प्रशंसा के द्वारा साधन को मानने में अतिशय प्रवृत्ति दिखाने के लिए मैं वो साधन उत्कृष्ट है ये इसको अर्थवाद नहीं मानना चाहिए इस दृष्टि से उन्होंने विधि का निराकरण किया ऐसा कुछ समझना पड़ेगा अदो न विरोध आधी कल्पतन कल्पतरकार ने ऐसा कहा इसलिए विरोध नहीं है उधर ऐसा अर्थवाद मानने के विषय में मीमांस वहां कहता है कि ये उपनिषदवाद जितने भी उपनिषद शब्द जितने भी सब अर्थवाद है कहते हैं तो उस दृष्टि से उन्होंने पूर्व हिमांसा की दृष्टि से वहां आ, किया है विधि का निराकरण किया वास्तव में वो नहीं मानते ये बात नहीं है यहां आकर के तो वो कह दिया विधि होती रह सका प्रगड़ सुवरणकार कहते हैं वहां तो निराकरण किया उन्होंने बहुत जोर से और यहां आकर के मान लिया क्योंकि यहां तो भाष्य छोड़ नहीं सकता इसलिए सूत्रकार भाष्यकार का अभिप्राय को नहीं समझा ये कहना उनका है लेकिन और भी जगह है जहाँ ये मूल मंत्र आया है आप ब्रजारण्य को परिषद साक्षात देखेंगे तब भी राजस्वी मिश्रा जी का विरोध ही होता है जिन भाषिक में जो स्पष्ट है वहां जी कई मानना चाहिए क्या मानना चाहिए स्पष्ट है तो ऐसे में यदि ब्रह्म सूत्र का एक ही सूत्र पर राजस्पति जी ने जो कहा उसी के आधार पर हम कहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि मूल में भी ऐसा नहीं आया मूल में मंत्र है तो मंत्र पर भाष्य भी है तो उसी अनस, उसी के अनुसार यहां सोदव्य मंदव्य में भी और यहां भी दोनों जगह भाष्य देखने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा भाष्यकार का अभिप्राय क्या है तो विस्तार है तत्र एवं द्रष्टव्य बोलते इसी का विस्तार देखना है तो आप कल्पदरू पढ़िए भ्रामधिक और कल्पदरू पढ़िए और विस्तार वहां मिलेगा अभी विस्तार की आवश्यकता नहीं संक्षेप तो में हम लिए और विस्तार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आगे ठीक है बाल्यादि प्रधान संन्यासो यदि अनुष्ठेय तस्मा गास्थ्यना उपसंहरतीत्यंतूत्र अन सूत्रव्यावर्त्यम आह सूत्र अबे प्रश्न होता है कि ये श्रवण मनन निध्यासन अष्ठेय है वो करना ही चाहिए अवश्य करना चाहिए तो ऐसा होने पर ये बाल्यादि प्रधान संन्यास को ही अनुष्ठान मानना अनुष्ठेय मानना है तो तरी कस्मात गारहस्थ्य ने उपनिषदों में अनेक स्थानों में गृहस्थाश्रम से उपसंहार किया यानी आप ये सब करने के बाद में गृहस्थाश्रम में जाना चाहिए कहा क्योंकि अभी तो अभी जैसा अब आयुष्मति मिश्रा जी का आया इसमें अभी गृहस्थाश्रम का तो है तो आप सन्यास को इतना आ, आगे रखेंगे तो अंतिम में उपनिषद को आ, सन्यास आश्रम में समाप्त करना चाहिए था लेकिन ब्रदारण उपनिषद छांदों के उपनिषद आश्रम में समाप्त करा था आश्रम में बोली और इसी प्रकार तैतरी में भी है आश्रम तो में जाने के लिए ऐसा क्यों किया क्यों वो सब उपदेश देने के बाद में कहा वो गुरु जी को दक्षिणा देकर के फिर आप गृहस्थ आश्रम में चला जाए वहां जाके एक याग आदि का अनुष्ठान करिए ऐसा बोला सही तो और इसी प्रकार वृदारण्य में देखते हैं वो पांचवा षवाध्याय में देखते हैं सब गृहस्थ आश्रम की बात है वहां वो तो जो है गर्भादान आदि संस्कार सोण संस्कार इत्यादि की सब चर्चा है वो तो गृहस्थ आश्रम हो में होते यद्यपि चतुर्था अध्याय में याज्ञ बल लेता है और उसके बाद वो तो कहा अंतिम भाग में देखेंगे और छांदो की उपरिषद में भी अष्टम अध्याय जब अंतिम में आप उसके अंतिम भाग देखेंगे तब तो अभिस कुटुम्बे ऐसे कहता है कि ये सब कुछ पढ़ के अध्ययन करने के बाद में श्रवण में होने के बाद में कुटुंब में जाना चाहिए ऐसे समाप्त किया छांदो के परिषद तो ऐसा क्यों किया तो गृह अग्रस्त जो है के पक्षधर है वो पूछते हैं ऐसा क्यों किया मतलब ग्रहस्थ की प्रस्थानता तभी तो ऐसा किया ये सब कुछ आप करो तो ठीक है लेकिन बाद में ग्रस्थ आश्रम में ही जाना चाहिए ऐसा ही तो अर्थ का उपनिषद का तो इसको क्यों छोड़ा hmm. इसको ऊपर ध्यान नहीं देते वे धा ऐसे वो तो अंतिम में तो ग्रस्थ आश्रम में जाने के लिए कहा है ना सन्यास के जाने के लिए नहीं कहा उनको ये बोला कि आप श्रवण मानस हो गया फिर संन्यास ले लो हिमालय में जाओ ऐसा नहीं बोला उल्टा बोला अब ग्रस्थ में जाओ जाके अच्छे जो है विवाह करके अपने कर्मों को कर्तव्यों को पालन करो ऐसा कहा इसके ऊपर अभी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसीलिए शायद वाजपति मिश्र जी ने ऐसा कहा होगा ये कहना चाहते तो बाल्यादि प्रधान संन्यास ये सन्यास के लिए ही कहा है ये तो हम मान रहे हैं क्यों वहाँ भाची के बाद में पांडित्य बाल्य का वो कथन है इसीलिए वो मानना चाहिए यदि अनुष्ठेय सं यदि अनुष्ठेय है तप तो तरी कस्मात्थ्यन उपसंहरती तो आश्रम से उपसमार क्यों करती है सूची इस अभिप्राय को अनंधर सूत्र में बताना चाहते हैं अब ये भी एक मुख्य सूत्र है आप ध्यान देंगी इसका उत्तर क्या होगा कि किसके लिए ऐसा कहा होगा वो उपनिषद में कहा तो मानना पड़ेगा आ, तो उसका उत्तर कहेंगे सूत्र में पहले भाष्यकार बोधघात देते हैं एवं बाल्यादि विशिष्टे कैवल्याश्रम ए श्रुतिम विद्यमान इस प्रकार बाल्यादि यानी श्रवणादि बाल्य शार श्रवण लेना श्रवणादि से विशिष्ट युक्त कैवल्याश्रम कैवल्याश्रम मान चतुर्थाश्रम तो चतुर्थ आश्रम में श्रुदी का तात्पर्य होने पर श्रुतिमति विद्यमान है कस्मात छांदोगीय गृह उपसंहारा एक छांदों की, की उपनिषद में फिर गृहस्थ के द्वारा उपसंहार क्यों गृहस्थ का नाम लेकर के उपसंहार क्यों किया जैसे अभिसमावृत्य कुटुम्ब पे इत ये यहाँ से समावर्तन करके इस प्रकार गुरुगुरु से अध्ययन करने के बाद में सब समावर्तन करके कुटुम्ब में जाना चाहिए ऐसा कहा तेन ही उपसंहरण तद विषय आदरण दर्शे इसका तो यही अर्थ है कि गृहस्थ के नाम लेकर के आश्रम में जाना चाहिए ऐसा कह करके गृहस्थ विषय आदर दिखाया तो सब कुछ आप कर रहे ठीक है लेकिन अंत में गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए यही तो कहा कहना चाहिए तो सन्यास में जाओ ऐसा नहीं कहा कहीं भी नहीं कहा सन्यास में जाओ ऐसा कहा नहीं कहा अब जिसकी इच्छा है वो सन्यास में जाते नहीं तो नहीं जाते तो बाकी के कुंब में जाने के लिए कहा तो ऐसा इसका अर्थ यह है कि तद आदर दिखाता है ऐसे आदर दिखाती है कि वो ग्रहस्थ में जाना चाहिए अतः उत्तरम पठती अब इसका उत्तर देना है यदि उत्तर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा कोई सन्यासी नहीं मिलेगा सब करने के बाद में फिर सब गृहस्थ में हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कोई सन्यासी भी तो है तो सन्यास आश्रम को भी बचाना है और वो श्रेष्ठ भी है इसके लिए आगे करते ठीक है गृहिणपसंहारे भी कैवल्याश्रम से किम जातम अनास्था विषयत्व प्राप्त इत्या कहते तो कोई बात नहीं गृहस्थ में जाने के लिए तो कहा लेकिन सन्यास में नहीं जाना चाहिए ऐसा तो नहीं कहा हाँ में जाइए ऐसा कहा तो फिर आपको क्या है सन्यास में नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं कहा तो आप तो सन्यास में जाना तो जा सकते बोलते बात वही नहीं है कि सब समझाने के बाद इतने बड़े लंबे उपदेश देने के बाद में फिर गृहस्थाश्रम में जाने के लिए कहा तो गृहस्थ आश्रम के प्रति बहुत आदर दिखाती है श्रूदिया ऐसा दिखता है तो जो अध्ययन करते हैं ब्रह्मचारी उसके मन में क्या आएगा अरे ग्रस्ताश्रम में जाना चाहिए ग्रस्ताश्रम के प्रति आदर दिखा रही है स्मृति तो तो वही करना चाहिए अगर कर, तो ग्रस्ताश्रम में जाए ये तो होता है इसीलिए आश्रम से किम क्यों ज्यादा कैवल्या आश्रम की क्या हानि है भले तो ही रहे रह ग्रस्ताश्रम तो में जाने के लिए कहा तो क्या हुआ बोलते हैं ऐसी बात नहीं है उसमें क्या होता है कि ऐसा यदि होता है तो अनास्था विषयत्व प्राप्त तो कैवल्या आश्रम तो उसमें अनास्था हो जाएगी लोगों अरे कैवल्या आश्रम कोई करने का नहीं वो करना तो व्यस्ती है ऐसा करके वो आदर्श तो गृह आश्रम के प्रति दिखाई है एक श्रूदी में नहीं अनेक सु में ऐसा दिखा तो इसलिए लोगों को फिर था हो जाएगी कैवल्य आश्रम के प्रति इसलिए उत्तर देना चाहते इसका समाधान करना जरूरी है नहीं तो को जो भी वेदांत पढ़ के पूरा ब्रह्मसूत्र पूरा हो जाएगा बाद में जब भी में चला जाएगा ऐसी सूदी हो जाएगी <laughs> तो फिर हमारा आश्रम में तो कोई मिलेगा नहीं तो वो इसलिए हम उत्तर देना आवश्यक है तो ये ये समझ करके ये मामला लाया है ये मतलब आजकल होता है ना जनहित मामला ऐसे एक जनहित मामला है तो इसमें ये उत्तर नहीं देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी हाँ बहुल आयास साध्य धर्म बाहुल्या उपसंहारो न तेन इवा समापनादित क्या अब अतः उत्तरम पठती ऐसे स्थिति होने पर उत्तर कहता उत्तर कहने का तात्पर्य क्या है बहुला आयास साध्य धर्म ये जो गृहस्थाश्रम है ना बहुत आयास है बहुत प्रयास है निरंतर कर्म करते रहना पड़ेगा एक तो गृहस्थाश्रम में जाने के बाद में पूरे गृहस्थ को संभालना उसके लिए धनार्जन करना फिर यज्ञ करना दान करना बच्चे हो गए तो उनको पालना उनको पढ़ाना वो फिर समाज के लिए करना बहुत कुछ कार्य हो जाता ये ये जो इष्ठापूर्त कर्म है और पंचमहाय है इत्यादि इत्यादि बहुत सारे कर्तव्य तो तयासाध्य तो धर्म बाहुल्य ये गृहस्थाश्रम वेद के दृष्टि से बहुत धार्मिक का माना जाता है बहुत धार्मिक कार्य वहां होता है ये बहुत आयास से युक्त भी है इसीलिए गृहस्थाश्रम को सम्मान देकर के अंत में कहा गया ऐसा नहीं ये सब सुनकर के सब संन्यास में चले जाए फिर बाद में गृहस्थ को कोई नहीं जाए ऐसा ना हो इसीलिए अंत में तेनोवसंहारा तेन एवं वो गृहस्थ आश्रम के धर्म प्रधान देकर संन्यास धर्म प्रधान नहीं है संन्यास तो केवल मुख्य धर्म में एक ही धर्म को लेकर के कार्य करता है गृहस्थ ऐसा नहीं तो गृहस्थ में धर्म प्रधान होता है स्मार्थ कर्म स्रवध कर्म इत्यादि इत्यादि क्या क्या जितने भी कुछ कहा है वही कहेंगे करेंगे अब वहां ग्रहस्थ में कोई जाएगा नहीं जो कोई योग्य व्यक्ति जो ग्रहस्थ में नहीं जाएगा तो फिर कौन ग्रहस्थ में रहेगा अब ये सब धर्म को पालन कौन करेगा और नहीं करेगा तो फिर धर्म प्राप्त कैसे होगा ऐसी तो कुछ नहीं करेगा ना ऐसे में धर्म की चुदी हो जाएगी इसीलिए ये उस पर सावधान होने के लिए उस विषय में सावधानी रखने के लिए गृहस्थ का नाम लेकर के समापन किया ऐसा मानना पड़ेगा धर्म में आदर देने ये उत्तर देते हैं सूत्र है। कृष्ण भावात तो गृहिणोप कृष्ण कृष्ण भावात् यही कहा कि गृहस्थ में संपूर्ण भाव होता है यानी संपूर्ण धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान होता है इसलिए गृहस्थाश्रम की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए भगवान ने कहीं भी निंदा नहीं किया और विशेष करके अभी ऐसा भी आपको तो दिखाई पड़ेगा आदर दिया उसके कर्तव्य को माना है और सभी आचार्यों ने स्मार्तकार स्नौतकार जितने भी हैं सभी गृहस्थाश्रम को बहुत महत्व तो दिया क्योंकि गृहस्थाश्रम पर ही हमारे सनातन धर्म टिका हुआ है सदगृहस्थ नहीं होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा इसीलिए कृष्ण भाव संपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान का भाव तो गृहस्थ में है इसीलिए गृहस्थ को सम्मान दिया नहीं तो कोई वेदांत सूत्र पढ़ने वाले समझेंगे ये तो सारे सन्यासी के लिए हमारा गृहस्थ की सारी निंदा हो गए तो गृहस्थ का कुछ है नहीं ऐसे समझेंगे तो इसीलिए उपनिषदों में अंध में गृहस्थ आश्रम को परिपालन करने के लिए कहा क्योंकि धर्म का अनुष्ठान आरंभ भी वहां होता है और समापन भी वही होता है क्योंकि संन्यास लेने के बाद कोई धर्म का ऐसा अनुष्ठान तो है नहीं इसलिए धर्म का आरंभ, धर्म का समापन यानी बच्चे का जन्म से लेकर के बाकी सब कुछ वही हो इस कारण से गृहस्थ को सम्मान दिया गृहणा उपसंहारा ग्रहस्थ आश्रम के नाम से उपसंहार किया उसका कारण यह है कि वो ही अनुष्ठान करने योग्य है दूसरा अनुष्ठान करने योग्य नहीं है ये अर्थ में नहीं है वो सम्माननीय आश्रम है सभी आश्रम के मातृ स्थान में और सभी आश्रम के आ, रक्षक संरक्षक पोषक है, है। इसीलिए उस आश्रम को ऐसा मानना चाहिए ये दृष्टि से प्रसंभ तो तू शब्दो विशेषणार्थ सर्वत्र भाष्यकार कहते हैं तू शब्द पक्ष व्यावृत्ति अर्थ कहते हैं किंतु यहाँ क्या है ऐसा नहीं है पक्ष व्यावृत्ति के लिए नहीं विशेषणार्थ क्योंकि ये जनहित याचिका में वक्तव्य हो रहे हैं ना इसमें तो सारे जन एक पक्ष में है इसीलिए विशेषण के लिए तू शब्द मन यह विशेष विशेष है गृहस्थाश्रम में क्या है वो कृष्ण भाव अस्त विशेष्य इस गृहस्थाश्रम में वैदिक धर्मों का सम्यक पिपाल होता है संपूर्ण परिपालन होता है इसलिए गृहस्थाश्रम विशेष है बहुलायासानी बहूनी आश्रमकर्मा यदी तम प्रति कर्तव्यतया उपदिष्ट आश्रमा च यथा संभवम अहिंसा इंद्रिय संयमादी तस्वीर एक पंक्ति में सारा कर दिया उनकी शैली ऐसे होता है जो स्पष्ट कह रहा हो एक पंक्ति में कर देते कि देखो गृहस्थ आश्रम की इतनी विशेषता क्या है कि कहते हैं बहुल ही गृहस्थ आश्रम में जितने कर्म होते हैं बहुलायास होते हैं कोई भी ग्रह को पूछो बोलता अरे हमें तो सुबह से उठ करके शाम तक आराम नहीं मिलता आप लोग को तो छुप छापैठते हमको नहीं मिलता हमको ये करना पड़ता वो करना पड़ता ऐसा ऐसा है उनके पास समय ही नहीं होता है ऐसा होता है और बहुत प्रयास करता है सुबह से उठ करके कोई कोई जो है पंद्रह घंटा अठारह घंटे तक काम करते हैं बहुत प्रयास करते हैं इसलिए बहुल आयासान हम लोग तो वो नहीं करते वो तो क्योंकि बच के आ गया और इधर आकर के फिर सो जाते हैं वो उसमें अलग है लेकिन ऐसा हमारा भी नहीं है हमारा भी तो नित्य कर्म में सारा नित्य कर्म करेंगे तो नित्य उसमें हम बिजी रहते हैं उनके दृष्टि से देखेंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है सब आंतरिक साधन ज्यादा होते हैं और वो देखते हैं कान बंद करके चुपचाप बैठा हुआ वो सोचता है ये चुपचाप क्या बैठा हो आराम कर रहा है ऐसा सोचता है लेकिन हम बहुत प्रयास करके ध्यान कर रहे हैं ये तो उनको क्या पता वो अंदर ध्यान हो रहा है तो ऐसा बार देखने बना ऐसा होता था जो करते हैं ना इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं तो वो सोचता है ये आंख बंद करने से इनके पास इतना पैसा आ जाता और इतने सब तो कुछ आ जाता काले खाली आँख बंद करके बैठ जाता है और सब व्यवस्था इनकी हो जाती है तो वो सोचते हैं ये है उनके पास कुछ नहीं कुछ जाता चुपचाप बैठने पर भी हम तो काम करने पर भी पैसा नहीं हो रहा है और ये चुपचाप बैठ करके सब कार्य कर रहा है तो उनको ईर्ष्या भी हो जाती है ये सब होता है इसलिए तो भाषाकार कहते हैं ये कारण क्या है बहुला सभी मानते हैं बहुला और बहुन ही तो आश्रम कर्मों में देखेंगे तो सभी कर्म उनके पास नित्य कर्मों में बहुत कुछ करना पड़ता है और करना क्या है तो सामान्य एक व्यक्ति की बात तो आप तो सन्यास हो गया सन्यास होने के बाद में आप एक व्यक्ति के बारे में चिंतन करते अब गृहस्थ में रहेंगे तो उनको कितने जितने लोगों के बारे में चिंतन करना पड़ता है अब पहले तो एक मन को संयम करने के लिए आपको घंटों ध्यान रखना पड़ता है <laughs> अब उनके पास तो एक मन नहीं है वो तो पति के मन है पदी को तो पत्नी का मन बच्चे का मन दादा का मन दादी का मन जो जो हो है सब का मन देखना पड़ता है कि वो क्या सोचता होगा ये क्या सोचता होगा उनको क्या चाहिए इनको चाहिए। सारे को सोचना पड़ता है कितने बड़े टेंशन की बात है और कोई भी एक मन भी स्थिर नहीं रहता है तो दस मन कैसे स्थिर रहेगा ऐसे तो परिवार में तो आयास ही आयास है उनको कोई शांति मिलने की कोई संभावना नहीं है वो थोड़ी देर शांति मिली भी जाए तो वो बर्फ थोड़ी देर के लिए बाद में दूसरा आकर के अब जब शांति से बैठे तो कोई बच्चा आकर के तंग करेगा या तो फिर पत्नी आकर के तंग करेगा पति आकर तंग करेगा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है तो इसलिए वो पूरा ही आयास बहुल रहता है किसी भी दृष्टि से उनको कोई समाधान से शांति से बैठने का अवसर नहीं मिलता इसलिए बहुनी आश्रम कर्म आहुत सारे आश्रम कर्म उनको सौंप दिया और वो सौंप करके शास्त्र क्या कहा तुम अकेला नहीं करोगे सब मिल बांट करके करना ऐसा कर्म दिया एक के नहीं है सब मिलकर के करेंगे सबका कर्तव्य होता है तो सभी मिलकर के वो कर्म करते रहते हैं उसमें यज्ञादी यज्ञ है दान है तप है व्रत है क्या क्या है बहुत कुछ करना पड़ता है इष्टापूर्त कर्म होते हैं ये सब करना पड़ता है संप्रदी कर्तव्य दया ये गृहस्थाश्रम के प्रति गृहस्थाश्रम के प्रति सम्रति मैंने गृहस्थाश्रम गृहणम प्रति कर्तव्य दया उपदिष्टानी कर्तव्य रूप से नित्य कर्तव्य रूप से माना यह कोई माने परिसंख्या विधि जैसा नहीं है वो तो नियम है उनका नियम विधि है अपूर्व विधि है विधि विधि है उनके पास सुबह से लेकर के शाम तक पूरे जिंदगी भर आश्रमांतर कर्माणी अच्छा चलो गृहस्थ आश्रम में जो जो करना है वो तो करना ही है उनके साथ और इतना ही नहीं उनको थोड़ा बहुत आश्रमांतर कर्म भी दे दिया माने अन्य आश्रम के अनुष्ठान योग्य जो कर्म है कैसे यदा संभव यदा संभव वो भी करना पड़ेगा जैसा अहिंसा अहिंसा किस आश्रम के है ये सन्यास आश्रम के है। हाँ सन्यास आश्रम के अहिंसा है परम धर्म वहां है तो वो तो गृहस्थ के लिए भी अहिंसा का, का भी पालन करना पड़ेगा आपको ये भी उनको छोड़ दिया फिर इंद्रिय संयम बोले कि सब कुछ इंद्रिय के व्यवहार में नहीं लगना है कभी कभी इंद्रिय संयम भी करना चाहिए एकाग्रता करनी चाहिए थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए फिर ध्यान करना चाहिए जब कर ये भी तो कहते हैं सब तो, तो इंद्रिय संयम संबंधी कर्म को भी दिया और अहिंसा आदि धर्म को भी दिया तो अन्य आश्रम में अनुष्ठेय कर्म को भी यथासंभव ग्रस्त में अनुष्ठान करने के लिए कहा ये ग्रस्त लोग आजकल नहीं जानते और जानते हुए कुछ लोग तो पूरा ध्यान करने में बैठ जाते हैं वो सोचते हैं कि यह सबसे अच्छा ऐसा नहीं है उनका प्राथमिक कर्तव्य तो गार्थ्य संबंधी कर्म है उसको प्रथमतया करना चाहिए और बाकी में यथासंभव का बाकी जो है ना वो यथासंभव करना है तो अभी आ, जो घर चलाता यदि पत्नी है तो पत्नी है तो घर चलाने के लिए जो जो कार्य घर में करना चाहिए वो सब करना चाहिए और पति की सेवा करनी चाहिए देवता है पूजा है मंदिर है उसकी सेवा करनी चाहिए बच्चों को आ, पालना पोषण सब करना चाहिए ये करने के बाद में एक अवशिष्ट समय रहेगा तो उस समय बैठ करके आप जब करें भगवान की प्रार्थना करें यह करना चाहिए ऐसा नहीं कि पहले वो सब करेंगे पूजा पाठ सब करेंगे और बाद में इनकी सेवा करेंगे ऐसा नहीं पहले इनके सेवा सब करके निवृत्त हो जाए कुछ विराम समय मिल जाए तो टीवी देखने के लिए नहीं बैठना टीवी देखना तो कोई गाघ्रत्य धर्म में नहीं आया तो उसके लिए नहीं बैठते हुए शेष समय में जब करें अभी ये टीवी देखना है ये सब जो कि बाकी जब बंद करेंगे ना बहुत समय मिलता है आ, वो समय नहीं मिलता है क्योंकि वो जो जिस समय में ये करना चाहिए संध्या काल में संध्या काल में सामान्य रूप से कोई और भी नहीं होता है उस समय ये करते नहीं वो टीवी दे करके समय व्यतीत करते हैं तो फिर उनके पास समय नहीं रहता तो ऐसा है पहले अपने धर्म का पालन करें और उसके बाद में यथासम्भव इसलिए भाष्यकार कहते हैं यथासंभव करना चाहिए उनका तो नियम नहीं है कि ये सब पालन करना ही चाहिए ऐसा नहीं समय मिला तो थोड़ा जब करें ध्यान करें ये करें तो उनको पुण्य मिलेगा तो इतना सारा कर्म उनको दे दिया गृहस्थ को तस्मा गृह में धीनोपस रहा नविरुद्ध इसलिए गृहस्थों को नमस्कार करना चाहिए इतने सारे परेशानी के बीच में इतने जो सब कुछ करते हुए अपने घर को चलाते हैं समाज को चलाते हैं बहुत बड़े कार्य हैं तो नमस्कार योग्य है आदर के योग्य है इसलिए उपनिषद भी गृहताश्रम का आदर देते हैं ऐसा कहा गृह में भी नहा उपसंहार हो नवेद्य उनके द्वारा उपसंहार करना कोई गलत नहीं है वो ठीक है वो वो कर्तव्य है इतने सब कुछ कर रहे हैं तो कम से कम इतना सम्मान तो करना चाहिए बाकी कुछ नहीं कर पा रहे आप तो चलो भाई आप जो अच्छा कर रहे हैं आपका तो ये अच्छा है ऐसा करके तो बोलना चाहिए इसके लिए वो उपनिषद ऐसा करते ठीक है।, है आगे <coughs> आगे ठीक है मौनम गारहस्थस्थम इति आश्रम दया उक्र इधर आश्रम अभाव शंका कस्तचित भवे हाँ अब तो आपने मौन के द्वारा संन्यास आश्रम की बात कही अब यहां आकर के गृहस्थ आश्रम की भी स्तुति कही लेकिन बाकी दो आश्रम का कुछ कहा नहीं वो तो छोड़ दिया ना वो आश्रम वाले नाराज हो जाएंगे जो ब्रह्मचर्य आश्रम का भी कुछ कहा नहीं मानव प्रस्थ का भी कुछ कहा नहीं आप तो संन्यास और गृहस्थी की बात कर रहे हैं ऐसा किसी के मन में कोई शंका आ जाए तब सूत्रकार वो भी ध्यान में रखते हैं ध्यान में रखकर के बोलते ऐसी बात नहीं है जैसे सन्यास आश्रम मुख्य है गृहस्थ आश्रम आदरणीय है इसी प्रकार अन्य दो आश्रम भी आदरणीय ही है ऐसा सूत्र बनाया मौन बिदरेश मौनवत अभी मौन शब्द का अर्थ सन्यास आश्रम हो गया ऐसा इसलिए मौन शब्द प्रयोग करते हैं तो मौनवत संयास आश्रम के समान विध्यासन प्रधान संन्यास आश्रम के समान इतरेश उपदेशा इतर आश्रमों का भी उपदेश प्राप्त होता है उपनिषदों इसीलिए वो सार्थक होते हैं पहले भी ये आया था ना आश्रम अधिकरण आया था उसमें इस विचार किया यथा मौन गास्थस्थ्यम चेदौ आश्रमौति मंदौप्रस्थ गुरुकुलासौ जैसे मौन यानी संन्यास्रम गास्थ्याश्रम ये दोनों आश्रम भी श्रुति में कथित है श्रुति में प्रतिपादित है जैसा भी चर्चा हो रही है अपि और शेष जो आश्रम है वानप्रस्थ और गुरुकुल ये दोनों आश्रम भी श्रुति में प्रतिपादित है इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए ये भी है कहा दर्शिता ही पुरस्ता श्रुति पहले हमने श्रुति दिखाई है आपको इस विषय में हमने चर्चा की, की है वो लंबी चर्चा हो गई तब एव दिदियों ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी तृतीय इत्यादि वहां चर्चा हो गई इत्यादि तस्मात चतुर्नाम अपनी आश्रमाणाम उपदेश अविशेषा तुल्यवदिक समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति इसीलिए चारों आश्रमों का विधान वेद में वेदांत में स्मृतियों में होने के कारण इनके सबके उपदेश अविशेष रूप से होने के कारण तुल्य बल है इनमें तो विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति विकल्प समुच्चय मैने या तो सारे आश्रम को क्रम से आप प्राप्त करें समुच्चय यानी क्रम आश्रम का क्रम जा करके ब्रह्मचर्य गृहस्थ वान सन्यास एक क्रम से जाए अथवा विकल्प कर दे विकल्प मैंने ब्रह्मचर्य से सन्यास में चला गया ऐसे करके विकल्प कर सकते यदा गृहस्थ से सन्यास में चला गया ऐसे विकल्प कर सकते तो ऐसा विकल्प या समुच्चय मिला करके ये आश्रम कर्मों को कर्तव्य रूप से पालन करते हुए आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं यही यहां का चर्चा का विषय है इधरेशमित दो योर और आश्रम और बहुवचन अब यहां सूत्रकार ने सूत्र बनाते बनाते इधरेशम कह दिया इधरेशम बहुवजन में होता है षठी बहुवजन है इधरेशम आश्रम लगाया तो इधरेशम कैसे कहा तो अभी दो आश्रम की चर्चा हो गई है मौन और गार्गस्थ्य उसके बाद दो ही आश्रम रहा विवजन का प्रयोग करना चाहिए किंतु इधर बहुवजन का प्रयोग किया ये क्यों किया होगा सब कहते हैं दो ओर आश्रम बहुवचनम दो आश्रम होते हुए भी दो आश्रम कौन है वानप्रस्थ गुरुकुल उनके विषय में कहना चाहते हैं सूत्रकार ऐसे में यहां बहुवचन का प्रयोग जो है ना वृत्ति भेद अवेक्षया अनुष्ठात्र भेद अवेक्षा वा दृष्टन या तो ये ऐसे समझना चाहिए कि यह बहुवचन का प्रयोग ये दो आश्रम में भी अलग अलग वृत्ति होती पहले कहा था वानप्रस्थ का चार प्रकार है ब्रह्मचर्य का अभी चार प्रकार है तो आठ हो गया तो बहुवजन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वानप्रस्थ भी एक प्रकार के नहीं होते चार प्रकार के वानप्रस्थ है ये पहले इसकी चर्चा हो गई है ये वानप्रस्थ वैखानस है औदम्बरा है इत्यादि जो है बालकिल्ह है फैनप है ऐसे ऐसे भेद से बताया था तो उन भेदों को मान करके बहुवजन का प्रयोग किया होगा ऐसा समझना चाहिए जैसे कुबी तक आदि संन्यास का भेद है और ब्रह्मचर्य में गा, गायत्र ब्राह्म इत्यादि ब्रह्मचर्य का भेद है तो चार ब्रह्मचर्य चार गृहस्थ चार वाहन चार संन्यास जो चर्चा पहले हो गई है इसके अनुसार यहां भी मान लिया गया है ऐसा करके ये सूत्रकार की बहुवचन से ये आपको समझना पड़ेगा ऐसा भेद भी होता है इस प्रकार से यदि चतुर्थम चतुर्दशम सहकार्य अंदर विध्या अधिकरण अभी सहकार्यर विधि रूप जो अधिकरण नाम दिया था वो यहां समाप्त होता है आगे अब संन्यासाश्रम की बात हो गई तो संन्यासाश्रम में साधन करते हुए ये जो श्रवण मनन विध्यासन कर रहे हैं ऐसे सन्यासी आचरण करने वाले मुमुक्ष को किस प्रकार हो जाना चाहिए उसके बाघ्य आचरण वर्ण जो बिहेवियरल पैटर्न है उनका वो कैसा रहना चाहिए इस पर कुछ कहना चाहते हैं कि ऐसा बाहर कभी भी दिखाना नहीं चाहिए दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं बड़े साधक हूं मैं बड़ा पंडित हूं मैं इतना श्रवण किया हूं इतना मनन किया हूं ये सब किया हो और ऐसे करके अभिमान रखना नहीं चाहिए बाहर दिखावा नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए वो दिखावा करेंगे तो उसमें दोष होता है इसको लेकर के अधिकरण है उसका आचरण विचरण कैसे होना चाहिए एक संक्षिप्त में कहना चाहते हैं इसके लिए अनाविष्कार अधिकरण आविष्कार मंद अपने को परिष्कार करके प्रकट करना अनाविष्कार मंद बहुत साधारण सहज भाव में व्यवहार करना सरल रहना सरल रहना इतना आसान नहीं है सरल रहने के लिए आपके मन में पहले सरलता भाव होना चाहिए और आपके मन जितना विशाल होगा उतना आप सरल होगी जितने आप में महात्मत्व तो आएगा उतने सरल व्यवहार के सहज व्यवहार के होगी और जितना कम है तो उतना आडंबर दिखाएगी तो आडंबर और आविष्कार दिखाएंगे क्योंकि वो लुभाने के लिए होता है उसी से मालूम होता है तो वो दोनों के अंदर मालूम होता है इसलिए सरल जो जो सिम्प्लिसिटी बोलते हैं जो सिंपल बिहेवियर जो होता है वो एक महान का लक्षण होता है तो विनय से संपन्न होता है और जहां विनय प्रकट करना है वो पूर्ण विनय भाव में रहते हैं ये शास्त्र में ही विहित है ऐसा करना चाहिए तो उसी में आपको साधन में अनुकूलता प्राप्त होगी और आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता को भी प्राप्त करेंगे सहज स्वभाव सहज स्वभाव का भी सरल स्वभाव का भी अर्थ होता है उसमें भी दिखावा नहीं होना चाहिए जैसा होना है वैसा इस प्रकार से अब कोई प्रश्न पूछा तो जो प्रश्न जैसा पूछते हैं जिस तरह से पूछते हैं उस तरह से उत्तर देना है छोटा सा कोई प्रश्न पूछा तो आपने इतना बड़ा जो है सब वेदांतपुर सुना ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना जो कोई बच्चा कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चे को वैसा उत्तर देना चाहिए अब बच्चा प्रश्न पूछता है तो आप पूरा गीता सुनाएंगे तो नहीं होगा तो ऐसा जिस भाव में जहाँ व्यवहार करना चाहिए उस भाव में वहां व्यवहार रचना चाहिए ये लक्षण कहा है जड़ावत लोग मांडुप के में भी कहा और ये साधु का लक्षण जो साधुका बोलते हैं उसी को लेके ये अधिकरण है ये अपनी ही रक्षा के लिए है तो न्याय संग्रह देखिए बालस्य भावहा कर्मवा इति बाल्य शब्द विपत्त अब ये बाल्य शब्द जो कहा उसको लेके कहना चाहिए बाल्य शब्द का अर्थ तो बालस्य भाव ऐसा भी होता है बाल मन बच्चा जो बच्चे का भाव होता है उसको भी बालकपना जिसको हम बोलते हैं बचपना बालकपना बालकपना जो है वो ये तो उसका भाव होगा उसको भी बाल्य कहा जा सकता है। और कर्मवा, बालक जो जो कर्म करता है उसका भाव अब इसके विशेषता बताएंगे कि बाल के बच्चे के मन में क्या भाव रहता है वेग छुड़ामी में भी ऐसे एक श्लोक आया ये बाल के समान होता है ऐसा कहा बालवत किसाचवत किसी का तो इसमें दो अर्थ हो सकता है बालक का भाव या बालक का कर्म बाल ुत्पत्त के द्वारा बाल्य शब्द की करेंगे करेंगे माने या कर्मवा अब विधि सामान्य प्रवृत्तिस्य नियमशास्त्रस्य ब्रह्मविद्विषये यथा सावृत नियमशास्त्र ब्रह्मपादमूत्रपुरुष्वादिवेषि साम्या संकोजा बाल कर्मेव विधीयता इति प्राप्ते ये यहां पूर्व पक्ष कहना चाहते हैं कि अब ये जो बाल्य बालक का भाव लेने से अच्छा है कि बाल का कर्म ले कर्म ले तो क्या होगा तो कर्म पक्ष कर्म पक्ष को लेकर यानी दो अर्थ कह सकता है एक तो बालक से भावा आ बाल्य और बालक से कर्म वा बाल्य ऐसा हमें कर्म पक्ष में श्रुयमान विधि योग्यता श्रुयमान जो विधि है उसी की योग्यता भी उसमें प्राप्त होता है उसी के समान बहुत जो है सरल भाव में रहता है इत्यादि वो कर्म को लेकर के हो सकता है सामान्य प्रवृत्त नियमशास्त्रस्य ब्रह्मविद्विषये, अब सामान्य प्रवृत्ति जो नियम शास्त्र है उसको ब्रह्मवेता के विषय में लेते समय तो नियम शास्त्र मैंने ये करना चाहिए वो करना चाहिए शौच करना चाहिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना बहुत सारे नियम शास्त्र तो नियम शास्त्रों में ब्रह्मवेता के विषय में जब लेते समय पूर्व पक्षी कह रहा है उसको तो बालक के समान लेना चाहिए बालक का कर्म समान मतलब वो बालक जैसा करता है वैसा करना चाहिए उसका तो कोई ऐसा है नहीं ना वो खाएगा तो भी हाथ धोएगा नहीं फिर कहीं बैठ के खाएगा फिर कहीं लवसंग्या करेगा कहीं कुछ करेगा सब करता है इधर उधर देखता नहीं ऐसा इनको करना चाहिए क्यों इनके लिए कोई कर्म तो नियम तो है नहीं किसके लिए ब्रह्मविद के लिए इसलिए ऐसा बोल दिया ये बच्चे जैसा रहे तो कोई बात नहीं ऐसा करना ठीक है जैसा क्या होता है बालक से कर्म बालक का कर्म क्या होता है बोलते यथाउपादम जैसा संपादन हो सके यथाउपादम मान जिस प्रकार से हो सके मूत्र पुरुषत्व विशेष विधि साधर्म्या ये जहां मूत्र करना है वहां मूत्र कर देता है जहां मल विसर्जन करना है वहां मल विसर्जन कर देता है कहीं बैठ जाता है और इधर मल विसर्जन करके उधर बैठ के खाता है कुछ भी करता है बच्चा है कोई कुछ भी करे, मिट्टी में जाएगा मिट्टी में जा करके वापस आएगा उसको तो कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे सब करता है तो उसी प्रकार ये ब्रह्म को भी छोड़ देना चाहिए अब जैसा करना चाहते हैं वैसे कर बाल है छोड़ दिया बाल जैसे कम है तो विशेष विधि सामर्थ्य ऐसा कोई विशेष विधि का जो है पुरुषत्व आदि विशेष विधि सामर्थ्य अन्यत्र संकोचा अन्यत्र जो है अन्य विषय में तो संकोच कर सकता है मतलब कुछ कम ज्यादा जो भी कर सकता है तो वो यहां तो छोड़ देना चाहिए तो बाल कर्म एवं विधि यदि प्राप्त है बाल के कर्म को ही बाल्य कहा गया ऐसा यहां प्राप्त होता है कोई नियम नहीं तो क्योंकि बालक के नियम नहीं माना इसीलिए तो नियम से बाहर कर देना है ना उनको ब्रह्मवेदा तो ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है पूर्वपक्ष तो ऐसे कह सब है। तो कहते हैं कि बालकर्मणों बाल भाव सेवा अभ्यर्तव तद्धित भावे ये जो बालकर्म है ना बालकर्म और बाल भाव दोनों के तुलना करेंगे तो बाल भाव श्रेष्ठ होता है बालकर्म इतना श्रेष्ठ नहीं बाला कर्म तो पूरा अज्ञान के कारण होता है वो जानता ही नहीं क्या साफ है क्या गंदा है क्या अच्छा है क्या बुरा कुछ नहीं जानता तो ये बाला कर्म और बाल भाव दोनों यहां ले सकता है यद्यपि बाल्य शब्द से किंतु बाल कर्म से बाल भाव श्रेष्ठ होने से अभ्यर्त अभ्यर्थित मना हमारे लिए अधिक इष्ट है ऐसा होने से तदहित ज भावे भी अविशेषा इस प्रकार बाल संबंधी हित कार्य और ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्मज्ञानी का जो भाव है दोनों में एक प्रकार का संबंध रहे, तो क्या संबंध है वो बताएंगे बाल का भाव और ब्रह्मज्ञानी का भाव इसीलिए अभिशेषा सामान्य शास्त्र विरोध कल्पना परिहार और दूसरी बात क्या हो जाएगा बालक का भाव लेने पर सामान्य शास्त्र का जो नियम सूची शुचित्वादी शास्त्र है नियम शास्त्र है उसका विरोध भी नहीं होगा नहीं तो उसका विरोध हो जाएगा ये ब्रह्म होते ही बालावत हो जाएगा फिर उसका कोई कर्म नहीं वो कहीं कुछ करता है ऐसे कोई हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तो बाल भाव को लेने पर बाल भाव को भी रख सकता है और सामान्य नियम शास्त्र का जो शवजादी नियम है वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी बनी रहेगी और सब लोग जा सकते हैं अब कोई ब्रह्म ज्ञानी करेगा तो कोई उसके पास जाएगा भी नहीं बुध सुनने के लिए थोड़ी तो जाएगी वो ऐसे ऐसे करता है तो उस तरफ जाएगा नहीं कोई और दूध लोग होते हैं वो ही करते हैं तो वो वो नहीं होता है तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमें तो मर्यादा को भी रखना चाहिए इसीलिए सामान्य शास्त्र विरोध कल्पना का परिहार भी हो जाएगा यदि बाल भाव लेंगे तो वो भाल भाव क्या है बोलते प्रशांत इंद्रियत्वादि यत्न साध्य मुख्योर विधीयता इतुत्तर उससे क्या होगा बालक का जो भाव है प्रशांत इंद्रियत्व निरभिमान होता है और कोई विषय में उनकी आसक्ति नहीं रहती है एक विषय को पकड़ते छोड़ देते दूसरे और कुछ किया कुछ नहीं किया वो अभिमान नहीं रहता निराभिमान ही होता है इस प्रकार के जो बाल का भाव है जो अच्छा है और शांत होता है जैसे नींद आ गया वो सो गया उनको किसी के बारे में कोई चिंता नहीं होती आगे क्या होगा कैसे होगा कुछ खाया पिया सोया वो आराम से सोता है सब कुछ करता है ऐसे जो प्रशांत इंद्रियत्वादी और इंद्रियों का वहिर गमन नहीं होता इत्यादि जो प्रवृत्ति है ये मुक्ु के लिए इतना साध्य है ऐसा करके बाल भाव कहा गया बच्चे का जैसा सरल स्वभाव होना चाहिए कहा तो इसमें मुख्य तो बाश्यकार आगे कहेंगे निराभिमानी होना मुख्य है क्योंकि बच्चा निराभिमानी होता है इसी प्रकार आपको भी निराभिमानी होना चाहिए वो तो माता पिता ढांडते हैं पीटते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए रहता है बाद में फिर वैसे ही हो जाता है फिर वो प्रेम करता है सब कुछ करता है सब भूल जाता है थोड़ी देर रहता है आपको कोई ऐसा ढांडे पीटे तो कितने दिन तक याद रहते बहुत दिन तक याद रखना वो तो अलग है कभी कभी जिंदगी पर याद रखता है और उससे द्वेष भी करता है बच्चे को कितना भी बोलो वो द्वेष नहीं करता क्यों उसके मन में वो अभिमान नहीं है अभिमान कम है और अभिमान होने पर कोई परिवर्तन करना है वो परिवर्तन भी नहीं होता है वैसे वो बच्चा जैसा करता वैसे करता आपको फिर उनको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे जब समझ बढ़ेगा तो बदलेगा तो ये जो सब बच्चे का गुण है बच्चा जैसा होने का मतलब बच्चा बन जाना नहीं है बच्चे में जो गुण दिखता है उन गुणों को अपनाने पर आपको साधन में सहायता मिलती है क्योंकि जितने निराभिमानी होंगे आप उतने आपको साधन में सरलता मिलेगी ऐसा इसीलिए यहां उस भाव को लेकर के कहा गया मुख्य को भी उसी भाव से युक्त होना चाहिए ओम सूत्रकृद ओ ओम पौर्णमद पूर्णमुदश्यूर्णस्ूर्णमावशिष् शांति शाकृमराज